भारतीय दर्शन बौद्ध दर्शन बौद्ध मत के विभाग प्राचीन बौद्ध संप्रदाय पूर्व में कहा गया है कि बुद्ध के द्वारा स्थापित संघ के लोग अपनी अपनी रुचि के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार से बुद्ध के वचनों का अभिप्राय लगाकर एक प्रकार से परस्पर भिन्न मतों का प्रतिपादन करने लगे और इसी कारण बुद्ध के निर्वाण के इस मत में अनेक भेद हो गए प्रारंभ में इनके दो प्रधान भेद हुए महासाघिक तथा स्थविर्वाद महासाघिक लोग तर्क के कार्य लेने लगे जैसे उनका विश्वास था कि प्रत्येक मनुष्य में बुद्धत्व प्राप्ति करने की शक्ति स्वाभाविक रूप से निहित है समय पाकर सहयोग से सभी बुद्ध हो सकते हैं स्थविर्वाद के लोग परंपरा के निर्वाहक थे वे अपने मन से परंपरा में कुछ भी परिवर्तन नहीं चाहते थे एक प्रकार से ये लोग रूढ़िवादी कहे जा सकते हैं इनके अनुसार बुद्धत्व शक्ति स्वभावतः सभी में नहीं होती यह तो तपस्या से उत्पन्न होती है इस मत के अनुयायी लोगों का केंद्र काश्मीर था यही परिशुद्ध बौद्ध मत समझा जाता था महासाघिकों का केंद्र मगध था स्थविर्वाद के भेद स्थविर्वाद के अंतर्गत मुख्य दो भेद है। हैं हेमवंत तथा सर्वास्थ्यवाद वाद को सर्वास्थ्यवाद के नौ विभाग हुए वासीपुत्रीय धर्मोत्तर भद्रयानिक सम्मितीय छानदागारिक महिशासक धर्मगुप्तिक काश्यपीय तथा सौत्रांतिक इस प्रकार स्थविर्वाद के अंतर्गत ग्यारह मत हो गए महासंधिक के भेद इसी तरह महासांघिक के अंतर्गत नौ भेद हुए मूल महासांघिक एक व्यवहारिक लोकोत्तरवाद कौरुकुल्ल का बहुश्रुतीय प्रज्ञप्तिवाद चैतन्य शैल अवर शैल तथा उत्तर शैल महायान और हीनयान ये मतभेद बढ़ते ही बढ़ते ही गए और बाद को नए नए वाद उत्पन्न होने लगे परस्पर राग और द्वेष के कारण संघ के लोगों में पूर्ण अशांति थी महासाघिक मत का विशेष प्रचार होने लगा अंत में थेरवादियों ने वैशाली की सभा में महासांघिकों का बहुत अनादर किया और उन्हें संघ के बाहर निकाल दिया यद्यपि महासांघिकों का आदर विशेष होता था परंतु थेरवादियों के अपमान को वे लोग नहीं भूले इसी कारण ये दोनों दल बहुत प्रबल होकर पृथक रूप में अपने अपने विचारों के प्रचार में लगे बदला लेने की दृष्टि से महासाघिकों ने स्थविरवादियों को हीनयान और अपने को महायान संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध किया महायान का अर्थ है निर्वाण की प्राप्ति के लिए प्रशस्त मार्ग और हीन का अर्थ है निर्वाण पद की प्राप्ति के लिए नीच या अनुपयुक्त मार्ग ये दोनों बौद्ध मत के मुख्य भेद हुए जो आज भी उसी रूप में भिन्न होकर प्रसिद्ध है प्रगतिशील विचार के होने के कारण महायान को अश्वघोष नागार्जुन असंग आर्यदेव तथा वसुबंधु आदि बड़े बड़े विद्वानों ने अपनाया इससे इसका महत्व बहुत ही बढ़ गया हीनयान का प्रभाव भी बढ़ता गया कुछ महायान के लोग हीनयान में मिल भी गए यह परस्पर मिलन और भेद बहुत दिनों तक चला और इन दोनों की अनेक शाखाएं एवं प्रशाखाएँ होती गई इन सब में प्रधान रूप से महायान के दो मुख्य भेद हुए विज्ञानवाद या योगाचार तथा माध्यमिक या शून्यवाद हीनयान के भी दो मुख्य भेद हुए वैभाषिक तथा सौत्रांतिक इन दोनों का मूल तत्व में भेद नहीं है किंतु अबांतर विषयों में कुछ कुछ भेद अवश्य है जैसे पहला हीनयान के साधक लोग अरहत पद को ही अपना चरम लक्ष्य मानते हैं इस पद पर पहुंचकर साधक ज्ञान निष्ठ हो जाता है महायान के साधक बोधिसत्व की अवस्था तक पहुंचते हैं और दूसरों के कल्याण करने की शक्ति को प्राप्त करते हैं दूसरा हीनयान में स्रोतापन्न सकृदागामी अनागामी तथा अरहत ही चार भूमिया मानी जाती हैं, किंतु महायान में दस भूमिया हैं असंग ने अपने दस भूमि शास्त्र में इन भूमियों का विशद वर्णन किया है इनके नाम है